एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े थे और लट्ठे और शहतीर चीरने का काम चल रहा था सारे, सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने, करने, करने के लिए शहर जाना, जाना पड़ता था इसलिए दोपहर के, के समय एक घंटे तक, तक वहाँ कोई नहीं, नहीं होता था।, था एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा हुआ रह गया था आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी, लकड़ी का कीला फंसाकर चल, चल पड़े ऐसा, ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में उन्हें आसानी रहती है तभी, तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आ पहुँचा उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था पंगे लेना उसकी आदत थी बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का सख्त आदेश दिया सारे बंदर पेड़ों की ओर चल चुके लेकिन वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने उसकी नज़र अद लट्ठे पर पड़ी बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा उससे तिर तिर की आवाज आने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस किले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा अब वह किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जो आजमाइश करने लगा लट्ठे के बीच फंसाया गया किला दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है क्योंकि लट्ठे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा कीला जोर लगाने पर हिलने और खिसकने लगा तो बंदर को अपनी शक्ति पर बड़ी खुशी हुई, हुई। वह और जोर से ऐसी खींची करता और कीला सरकाने लगता इस धंगा मस्ती के बीच बंदर की पूछ दो पार्टो के बीच आ गई थी लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं चल पाया उसने उत्साहित उस होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा लट्ठे के दो चीरे फटाख से क्लीप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूछ बंदर चिल्ला उठा तभी वहाँ मजदूर लौट उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया और इस जोर में उसकी पूछ टूट गई वह चीखता हुआ टूटी हुई पूछ लेकर ही भाग खड़ा हुआ इस कहानी से यहाँ शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंच तंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी शरारती बंदर वाचक स्वर भारती परिमल